आशा, तुम अपनी सहेली नेहा की शादी के लिए नई साड़ी लेने को कह रही थी। ओह, मैं एकदम भूल गई थी। आप कैसी साड़ी लेंगी? अच्छा तो आज शाम को हम साथ साथ साड़ी खरीदने चलेंगे। आइए बहन जी, आपको क्या दिखाऊं? इनको शादी में पहनने के लिए सुंदर साड़ी दिखाइए। यह देखिए। इस रंग की साड़ी तो मेरे पास है। किसी और रंग में दिखाइए। यह लीजिए लाल रंग में देखिए। यह डिजाइन आजकल बहुत चल रहा है। तुम्हें जो भी पसंद हो वो बता दो। हम्म, ये अच्छी लग रही है। どういう意味ですか ?G はこれは ?Blauski asked him to this border? あっちだと言っていいです。あっちだと言っていいです。あっちだと言っていいです。あっちだと言っていいです。 छब्बीस सौ रुपए में तो ये साड़ी महंगी है। अब पसंद आ गई है तो ले ही लूँगी। आप सही कीमत बताइए। मैं ब्लाउज की सिलाई के साथ पच्चीस सौ रुपए दूँगी। नहीं बहन जी, इतना कम तो नहीं हो सकता। जो रेट लिखे हैं वही लेंगे आपसे। मैंने तो सही दाम ही बताया है। तो फिर आप कुल मिलाकर सत्ताईस सौ रुपए दे दीजिए। अब छब्बीस सौ रुपए ही ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं है। नहीं तो रहने दीजिए। बहन जी देखिए, बहनी का टाइम है। अब क्या ग्राहक को जाने दूँ? बस, इसलिए आपको दे रहा हूँ। नहीं तो सत्ताईस सौ रुपए से एक पैसा कम नहीं लेता। धन्यवाद। कानाएं क्या देख रहीं हैं? मुझे ये पसंद आई। लेकिन यहाँ जरा मेला है। कोई बात नहीं। पहनने पर यहाँ दिखाई नहीं देगा। ये तो है। लेकिन जो नहीं चाहता, उस पर पैसा खर्च करना मुझे पसंद नहीं है। अच्छा। इसका भी कुछ कम कर देता हूँ। धन्यवाद। फिर तो ये लेती हूँ। कानाएं? क्या ये जापानी तरीका है?